देवी भागवत देवताओं की शक्तियों का प्राकट्य व्यास जी कहते हैं राजन तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा अरे मूर्ख मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुके हैं, अब तो क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुके हूँ तो शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए तो भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है अतः या तो युद्ध कर नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जाए जी कहते हैं देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमरस में भर गया फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त पर चलाए उनके बाणों से हाथ होकर वह प्रधान दानो रथ पर पड़ गया उसी मूर्छा आ गई उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया सभी सैनिक चित्कार करने लगे अब हम मारे गए उस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुम्भ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा शुम्भ ने कहा कम्बोज देश के रहने वाले सभी दानों अपने सैनिकों से ही चलने के लिए तैयार हो जाएं। इनके अतिरिक्त काक के जो शूरवीर दैत्य विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार शुम्भ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगणी सेना निकल पड़ी भगवती सम्रांगण में विराजमान थी ही विशाल दानवी सेना को आते देख उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि जगदम्बा विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा उसका गर्जन सुनकर दानो क्रोश से मूर्छित हो उठे फिर सावधान होकर उन सभी सूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए परस्पर ऐसा अच्छा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे